अंतिम अंतिम का टीका वर्तमान अर्था वर्तमान अर्थात पहले परमात्मा का प्रणाम हो गया फिर आगे परम गुरु भगवान गौड़ पदाचार्य का प्रणाम हो गया अभी अधुना। गुरु भक्तेर विद्या प्राप्त हो अंतरंगीकृत्य गुरु भक्ति जो अर्थात ब्रह्मनिष्ठ, ंग हैीव त्रयोग वंद वेदांत गुरुश्वर आदो विद्या कृतघ्ता प्रत कहते हैं विद्या विद्या प्रसिद्धि के लिए, प्राप्ति इसको स्वीकार करके तदीय पाद सरसीह युगलम प्रणमति तदीय पाद सरसी सरसिद्म पद्म तदीय पाद पद्म युगलम प्रणमति गुरु का पाद पद्म प्रणाम करते हैं अच्छा ये श्रद्धरा छंद में है अर्थात सात सात सात ऐसे उसका अर्थात यथिपात्र रहेगा यत प्रतिहति मगमत यत प्रतिहति यज्ञा लोक प्रतिहतिमगम स्वान्तमोकारो मज्जोजोरे हशक्रदुपजनो दीसने मे मज्जोज्जो श्रितासम्तिरग्रह्यमोघाद्रिता य विनुदो सर्वैन सेनुदम से मोहा में श्रिता शुति समय तत्द पावनी भय विनुदभावे नमश्ये इसका अन्वय होगा द्वित पाद में दिया पुरो में है मज्जन वही द्वितीय पाद का अंतिम है में उदनबती त्रासने घोरे मज्जन उन्म्ज में प्रथम पाद का है यत लोक भाषा पदक अंतिमोकार असकृद उपजनो उदनबा ही घोरे मज्जन में यत लोक भाषा प्रतिहतिम अगमत यश्रिता श्रुतिसमो अग्र अमोघा तत्द पवनय सर्वैर्नम से असकृत उपजन उदनवती त्रासने असकृत असकृत अर्थात बार बार उपजन उपजन अर्थात जन्म तो बार बार जन्म होता है नाना शरीर में प्रत्येक बार मनुष्य शरीर में मिल जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है तो नाना योनि में बार बार जो जन्म होता है यही हो गया समुद्र तो यही हो गया समुद्र समुद्र अर्थात तो उदनवान उदनवान समुद्र तस्मिन उदनवती असकृत उपजन ना बार बार शरीर ग्रहण करना यही हो गया समुद्र संसार समुद्र इसी प्रकार की उदनवती सप्तमी और ये जो संसार सागर ये कैसा है कहते हैं त्रासन ये केवल त्रास का कारण है त्रासने ये भी सप्तमी समानाधिकरण हो गया असकृत उपजन उदनवती त्रासने ही और ये जो संसार सागर कैसा है घोर घोर अर्थात पीड़ादायक केवल इसमें चलते हुए नाना योनि में मज्जन स्वान्त मोहांधकार स्वान्त स्व मोहांध अंत अंत अर्थात अंतकरण अंतकरण में जो मोह मोह अर्थात विवेक ये अविवेक क्यों हो गया कहते हैं अविवेक का कारण हो गया अंधकार स्व अंत स्व अंत करण उसमें जो है मोह वो मोह का जो अंधकार अर्थात तो मोह का कारण अविवेक होने का कारण हो गया अभिज्ञान अज्ञान तो ये जो अज्ञान है वो हो गया स्वान्त मोहांधकार और ये अज्ञान हमेशा भान होता है कहते हैं कभी मज्जन कभी उन्म्जस्य कभी वो अंधकार अर्थात तो अज्ञान कभी भान होता है और कभी वो अज्ञान भान नहीं होता है भान नहीं होता है सुश्रुति काल में जब जाता है भान नहीं होता है अज्ञान का जागृत स्वप्न आ जाने से जागृत में भान होता है इसलिए मज्जन उन्मज्जच में स्वांत मोहंधकार में मम मेरा जो अज्ञान है कभी वो पता चलता है भान होता है स्पष्ट कभी पता नहीं चलता विषय भोग में जब लग जाता है अज्ञान पता नहीं चलता सुसुप्ति में चला जाता है तो अज्ञान का भान नहीं होता है नाना योनियो में विचरण संसार सागर में विचरण करता हुआ ये जो अज्ञान है उसको कभी जानता हुआ कभी नहीं जान पाता हुआ ऐसा स्थिति में यत प्रज्ञा लोक भाषा प्रतिहतिम अगमत यहात यश प्रज्ञा लोक प्रज्ञा चो आलोक जिनका ज्ञान रूप आलोक उसका भा भा अर्थात दीप्ति दीप्ति का प्रकाश अर्थात एक नंबर टिप्पणी आलोक प्रकाश रूप दीप्ति प्रकाश प्रकाश अर्थात जिनका ज्ञान का प्रकाश से प्रतिहतिम अगमत तो हमारा हृदय में जो अज्ञान था जिनका ज्ञान के प्रकाश से वो अज्ञान हमारा प्रतिहति प्रतिहति नाश नाश को प्राप्त किया अच्छा प्राप्त किया तो ठीक है अर्थात जिनका ज्ञान के प्रकाश से आपका अज्ञान नाश हो गया तो वो केवल आपका गुरु है कहते नहीं यथ तो पाद्रिता नाम जिनका पाद में आश्रय करने वालों का अर्थात आश्रिताना बहुवचन कहते हैं अर्थात मेरे को छोड़कर के अन्य जो लोग भी उस पाद को आश्रय किए श्रुति सम विनय प्राप्ति ही अग्रिया अमोघा श्रुति श्रुति अर्थात श्रवण श्रवण अर्थात यहाँ श्रवण जन्य ज्ञान तो श्रवण जन्य ज्ञान के द्वारा सम और विनय ये दोनों की प्राप्ति हुआ सम अर्थात जब जगत मिथ्या ऐसे निश्चय होगा फिर इंद्रिय विषय में कितने चलेंगे तो ये कहते हैं कि समह तब स्वाभाविक होगा विवेक हो जाएगा दृढ़ वैराग्य दृढ़ हो जाएगा आगे उपरति दीक्षा ये स्वाभाविक होंगे। जब तक तो विवेक वैराग्य नहीं होता तो समह भी नहीं होगा इसलिए कहते हैं श्रुति के द्वारा अर्थात श्रवण जन्य ज्ञान के द्वारा जो इंद्रियों की उपरती हो जाती है इसको कहा जाता है वाल्यम अर्थात विषय तिरस्कार का सामर्थ्य पहले पांडित्य होगा आगे बाल्य होगा आगे मौन होगा मौन बाल्य मनन और पांडित्य कहते हैं श्रवण से होता है तो श्रवण से क्या होगा वैराग्य दृढ़ हो जाएगा वैराग्य दृढ़ होने का लक्षण क्या है कहते हैं विषय से उपर तो हो जाएगा विषय तिरस्कार होने का सामर्थ्य आएगा इसको बाल्य कहा गया दारूण गोपनिषद में जो पांडित्य निर्विध्य बाल्य न पांडित्य बाल्य निर्विद्य मुनिर्भवती तो फिर अथवा मौनम च मौनम च अथवा ब्राह्मण तो ये श्रुति श्रुति अर्थात श्रवण ज्ञान श्रवण ज्ञान से जो इंद्रिय की स्वाभाविक उपरति हो जाती है और बलपूर्वक नहीं करना पड़ता है बलपूर्वक जब तक तो करते रहेंगे कभी अगर कमजोर हो जाएगा तो तमस के चलते बुद्धि कमजोर हो जाएगी तो फिर वो वासना उठ जाएगा किंतु कहते हैं कि जब श्रवण ज्ञान होता है वैराग्य दृढ़ होता है तब ये स्वाभाविक होता है सम और विनय विनय अर्थात वेदांत तो ज्ञान का यही अर्थात उसका लक्षण है कि उसका अहंकार नाश ना तो हो जाएगा अहंकार नाश हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से विनयी हो जाएगा इसलिए कहते हैं जैसे कर्म मार्ग में कर्म मार्ग में बाधक प्रतिबंधक होता है आलस्य जो आलसी होगा वो कभी सेवा नहीं कर पाएगा और उपासना मार्ग में प्रतिबंधक होता है कि विलासिता आडंबर, पूजा करेंगे कितु तो छोड़ो से सो उपचार उसी में अर्थात बहुत महत्व रहेगा भाव में महत्व नहीं है विषय में महत्व ये प्रतिबंधक है उपासना में आडंबर करना उपासना में और ज्ञान में प्रतिबंधक होता है अहंकार तो वास्तव जब श्रवण ज्ञान होता है तब तो ये विनय आ जाता है अर्थात अहंकार ये अनुधत्य अहकार चला जाता है तो श्रवण ज्ञान से सम और विनय इंद्रिय के उपरमण हो जाना अहंकार नाश हो जाना ये दोनों की प्राप्ति और ये प्राप्ति ही प्राप्ति निश्चित होता है अग्रिया अमोघा ये प्राप्त होगा और ये अमोघा अमोघा अर्थात ये इसका और नाश नहीं होगा ये फिर और विपरीत तो हो जाएगा विफल हो जाएगा ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से फल देगा अर्थात वो विदे मुक्त तो हो ही जाएगा जीवन मुक्त तो होगा तत्पादो ऐसे अर्थात तो जिनके जिन पाद को आश्रय करने से ये प्राप्ति हो जाती है तत्पादो तस् पाद गुरु का पाद पावनियो यो पावन करने वाला भव भय विनुद भव भव अर्थात जन्म जन्म का जो भय पुनर्जन्म का जो भय उसका बिनुद बिनुद अर्थात विशेषण नुद नुद अर्थात नुद प्रेरण है हटाना हटाने वाला निराकरण करने, करने वाले भव अर्थात जन्म भय को निराकरण करने वाले सर्वभावे नमस्य सर्वभावे ही नमस् नमस् के ऊपर दो नंबर टिप्पणी अच्छा नमस्य सूत्र दे दिया नमो क्याच प्रत्यय होता है बरीव चितिंग भी हो गया। हो गया नमस्य। अभी क्य प्रत्यय होने से धातु बना रहा इसलिए नमस्ये बहुवचन ए उत्तम पुरुष एक वचन अहम नमस् क्यच द्वन््वें श्रुतस्ब विवक्षा वशाद प्रत्येकं संबंध अभ्युपगमान आत्मने पदम अविरुद्धम अच्छा ये नमस् कैसे आप आत्मनिपद कर दिए इसके लिए शंका है कहते हैं नमो चित्रंगह तो ये जो चित्रंग ये गीत होने से द्वन्द्वान्ते सूर्यमाण जो अनुबंध हो गया श्रुतम जो अनुबंध तो ये जो गीत हुआ उसके वसा विपक्ष तो ये क्योंकि द्वन्द्वान्ते सूर्यमाण प्रत्येक अनुसंब्ध इसलिए नमो के साथ भी बरिवश के साथ भी ये दोनों के साथ इसका संबंध हो जाएगा को आत्मनिपदम अविरुद्धम इसलिए आत्मनिपद कर दिया नम कर दिया अच्छा टीका में तेसाम अस्मद गुरु पादो सर्वभावेर सर्वभावे सर्वभावेर चतुर्थ पाद का पहले व्याख्यान करते हैं अर्थात पादो, पादो अर्थ अर्था अर्था में बहुवचन तेजा तस्मदुरूण गुरु अमारे गुरुजी का पादे भाव अर्थात तो कहते हैं कि वांग मनो देहा प्रहिभा तो प्रणाम प्रकर्षेण नम प्रकर्ष क्या है वांग मन काय देह ये तीनों को झुका देना अर्थात तो वाणी भी झुक जाना और मन और देह तीनों से प्रणाम करना कहते हैं अर्थात इति सम्बंध आगे तऊच तो जगत सर्वश्व्या पावन हो तव तो अर्थात तो जो गुरु का पाद दोनों होते हैं वो सर्वस्यापी जगत पावन समग्र पाद का मतलब समग्र जगत का ही पावन करने वाला है पवित्रतया पवित्रपाद्य पवित्र है, है इसलिए उसमें पवित्रत्व आपाद्य निर्भृणाते वो पाद पवित्र होने से दूसरे में भी पवित्रत्व का आपादन करके निर्भृणाते अर्थात सुखाकुरुत सुखी कर देते हैं गुरु का पाद गुरु अर्थात तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गुरु का वास्तव शब्द अर्थ होता है परमात्मा परमात्मा जहाँ अभिव्यक्त हो गए तो उसको शास्त्र में श्रोत्रीय ब्रह्म को गुरु कहा जाता है निर्वण तु संबंधी तौ च स्व संबंधी नाम सर्वेशां तौ अर्थात वो दोनों पाद उस पाद के साथ संबंध होते हैं जितने स्वंधीना स्व अर्थात वो पाद के साथ संबंधी नाम संबंधीना सर्वेश अर्थ संसार जन्म का जन्म संसार तत्प्रयुक्त भय भाज भय कारणे स्वकरण सह ये संसार का कारण हो गया अज्ञान स्व कारण स्व हो गया भय भय का कारण हो गया अज्ञान अज्ञान सह नहीं तो खाली कार्य को नाश कर देगा अगर कारण बचा रहेगा फिर दोबारा कार्य होगा असु वृक्ष जड़ रहेगा हम वृक्ष को काट दिए तो फिर निकलेगा सो कारण सह अपनुद्य अपनुद्य निराकरण करके पुरुषार्थ परिसम्ति कुरवाते ज्ञान हो गया निष्ठा हो गया तो पुरुषार्थ की परिसम्ति तान एवं गुरून विषि नष्टि वो गुरु को भी अर्थात उनका विशेषण के साथ और महिमा गान करते हैं यज्ञा लोक भाषा प्रतिहति मगमत प्रथम पाद को कहते हैं आगे द्वितीय पाद का अंतिम दिया अंतकरण स्वान्त मोहांधकार प्रथम पाद का अंत में है तो उसका व्याख्यान देते हैं स्वान्तम अंतकरणम तस्मिन मोह अंतकरण में जो मोह मोह अर्थात व्याकुलता हेतु अविवेक मोह का अर्थ होता है अभिवेक अभिवेक होने से क्या है व्याकुल होगा फूलों नहीं मिलेगा निश्चय नहीं होगा व्याकुल होगा। व्याकुलता का हेतु हो गया अभिवेक अंधकार शब्द का अर्थ हो गया कारण मोह का जो कारण है कौन है अनादि अज्ञानम अनादि अज्ञान तद ओ अनादि अज्ञान यज्ञा एवं आलोकस तस्ती प्रतिहतम जिनका प्रज्ञा ही आलोक है और वो प्रज्ञा लोक का जो भा भाह का अर्थ दीप्ति अर्थात प्रकाश प्रज्ञा लोक का प्रकाश अर्थात प्रज्ञा है प्रकाश कैसे होगा कहें कै? तो उनका तो उनका वाणी का श्रवण से वो दीप्ति का अर्थ है यहाँ उनका वाणी तो या प्रतिहतम उस वाणी से प्रतिहतिम प्रतिहतिम विनाशम अब अगमत अगमत अगमत अर्थात तो गमारा जो स्वांत मोहांधकार अंतकरण में जो अभिवेक का कारण अज्ञान था वो विनाश को प्राप्त कर गया इति संबंध जो चतुर्थ पंक्ति में दिया ना तत्पाद जिनका ज्ञान की प्रकाश से हमारा अंतकरण में होने वाला अभिवेक का जो कारण अज्ञान वो नाश हो गया उनके पादक इस प्रकार न कवलम्ञान आचार्य प्रसादावगत किनर्थ जातम अ कारण निवृत स्थितिवती केवलनाश हो गया आचार्य प्रसाद इतना नहीं है आचार्य के प्रसाद से सेवल अगछत थाच हो गया केवल इतना नहीं किंतु तत् तो तो कार्यम अनर्थ जातम उसका अज्ञान का जो कार्य है अनर्थ वो भी चला गया जन्म मृत्यु ये सब अज्ञान का कार्य है क्यों चला गया वो सब कहते हैं कारण निवृत स्थिति अलभमाना आवासी भवती कारण अगर नहीं रहा तो उसकी स्थिति नहीं रहेगी स्थिति नहीं रहेगा तो रजू का ज्ञान हो गया तो वो सर्प जो पहले भ्रांति था वो सर्पों की भ्रांति और नहीं रहेगी किंतु सर्प जैसा दिखेगा आभास होगा हो इसलिए कहते हैं आभासी भगवती कार्य सब नहीं रहेगा अनर्थ नहीं रहेगा कहते हैं वो आभास हो जाएगा अंदर में जानता होगा कि जन्म मृत्यु ऐसा मेरा नहीं है तो सब शरीर का है तो इस प्रकार की निश्चय हो जाएगा मज्जन उन, मज्जन उन्मजच्च ये कहा ये जो अज्ञान है उसके लिए दूसरा विशेषण देते हैं असकृदनेकसो देवतीयगा योनिषु योपजनो नाविध देह भेद संग्रह उदधीस तस्त्रसने भयावह कदाचि यथोक्त अज्ञान कार्यूपेण मज्जत अर्थात अनभिव्यक्त अवतिष्ठते तदवस्था विशेष तद्रूपेण उन्मज्जत अर्थव्यक्त अनकर्तते असकृत बारे में संख्यवचना चीक्षाया से लघु में तो एक सूत्र दिया बहुल बहुअपा तो बहु और अल्प अर्थ में हो जाएगा किंतु और भी सूत्र है का संख्या और एक एक इनका वचन से संख्य संख्या वचन और तो एक वचन से भी ये सस् प्रत्यय हो जाएगा किंतु कि अनेक अनेकश अर्थात तो बहुत देव देवतिदि योनिषु यो, यो अयजन देवो तिरक तिरक पशु पक्षी देवता अभी तो मनुष्य बना हुआ है किंतु कभी देवता भी था कभी तिरक पशु पक्षी भी हो जाता है यो अयम उपजन उपजन का अर्थ नाना विध देह संग्रह सम्यक ग्रह सम्यक सम्याग्ण ग्रह उसमें तादात्म्य कर जाना किसमें नाना विध देह भेद भेद, भेद प्रकार नाना विध देह में संग्रह अर्थात सम्यक ग्रहण करता है तादात्म्य कर जाता है असौ एवं उदनवान वही उदनवान समुद्र उदधि उदनवान का अर्थ उदधि कहते हैं तस्मिन उस समुद्रा में कैसा है अति त्रासन है सामान्य त्रासन नहीं ये जो संसार समुद्र है वो अति त्रासन है भयावह भय से आवह इसमिन भय का वहन करने वाला संसार सागर उसमें कदाचित यथोक्तम अज्ञान कार्यरूपेण रूपेण मज्जक अनभिव्यक्तम अवतिष्ठ थे ये जो अज्ञान है हमारा अंतकरण में पड़ा हुआ था तो वो कभी कार्य रूपेण मज्जत कभी कार्य रूप से डूब गया अर्थात कार्य दिखा नहीं इसका अर्थ अनभिव्यक्तम अज्ञान का अभिव्यक्ति नहीं हुआ सुसूप्त में गया अज्ञान का अभिव्यक्ति नहीं हुआ तदेव च अवस्था विशेष तद्रूपेण उन्मज्जत अर्थात अभिव्यक्तम अनर्थकर तदेव तदेव ज्ञान जो कि अंतकरण में था अवस्था विशेष अन्य किसी समय में तद्रूपेण उन्मज्जत कार्य रूप से उन्मज्जत कार्य रूप से प्रकटित हो जाएगा अभिव्यक्तम उन्मज्जत का अर्थ हो गया अभिव्यक्तम जब ज्ञान अभिव्यक्त तो होगा तब कहते हैं अनर्थ करम अनर्थ से कर अनर्थ, अनर्थ करता है तो अनर्थ कर में कैसे क्या समाज कर देंगे अनर्थम करोती कुंभम करोती तो यहाँ आपको जैसे गंगा धरो कैसे होता है गंगा धरो करेंगे तो वहां गंगा में धरो धोती नहीं कर पाएंगे तो गंगा यहा धरो पहले धरती इति धरो कर्तरीय करेंगे इसी प्रकार यहाँ करती करोती कर पहले करतरियज करेंगे कर होने के बाद फिर आगे अनर्थ करो कर सृष्टि करेंगे कर्मणी ऑन करने से अनर्थ कार हो जाएगा तो अनर्थ से करो जैसे गंगा या धर गंगा धर नहीं तो गंगा धार बन उन मज्जत अभिव्यक्तम अनर्थ परिवर्तते परिवर्तित अज्ञान कभी अनर्थ कर और कभी अनभिव्यक्त हो जाएगा तो अनर्थ नहीं करता है सुसूक्ति अवस्था में तो ये संसार जब आता है अनर्थ संसार नहीं है तो अनर्थ नहीं है इसलिए सुसुक्ति तो संसार नहीं है संसार का अनुभव नहीं होने से तदेव तो अति क्रूरे संसार सागरे परिवर्तम अज्ञान सकार्यम आचार्य प्रसादा अपनीतम आसीर्थ तदम तो अने प्रकारेण अति क्रूरे संसार सागर ये जो संसार सागर है अति क्रूर क्यों कहते हैं कि ये नाना प्रकार की अनर्थ का संकुल दुर्गम स्थान है परिवर्तमान अज्ञानम ये संसार सागर में ही अज्ञान कभी प्रकट होता है कभी अनभिव्यक्त हो जाता है सकार्यम अज्ञान कार्य के साथ आचार्य प्रसादात अपनीतम आचार्य के प्रसाद अर्थात वही जो प्रज्ञा भाषा उनका वेदांत वाणी से अपनीतम आसित निराकरण हो गया न न आचार्य किंतु तो, तो कर केवल के मेरा ही ममेक्तफल आचार्य तरणपरिचरपरायणा भूयसा टीकाकर हो गया आचार्य प्रसाद से ये जो फल अर्थात अज्ञान कार्य के साथ नाश हो जाना केवल मेरा हो गया इतना बात नहीं है किंतु और फिर क्या किचर्यापरायण तो अन्य शाम अपी उनका सेवा करने वाले अन्यों का भी भूय बहुतों का ये हो गया अर्थात उनका भी अज्ञान नाश हो गया अभूत है ना आवीर आभी आभी अभूत अभूत करेंगे भाव बन जाता है पादद्वयम् युण तदीय शिष्याण तदीयशुश्रूषा प्रणयी मनीषाजुषा श्रुतिर्मन निधिध्यासन सहृत श्रवण जान अच्छा ये सम ये मनीषा जुसम यहाँ ये थोड़ा विराम हो जाने से अच्छा होता है मंडुक्य मंडुक्य नहीं कह रहेम गुरुणाम पादय तो श्लोक में, में दिया ना तृतीय पाद में यत पादा यथ यत यथात यश्य पाद यश्य का अर्थ टीका में कहते हैं ये शाम गुरुणाम पाद्वयम आश्रिता न पाद्वय को आश्रय करने वाले कौन है कहते अन्य शिष्याणाम अन्य जो शिष्य भी है शिष्य कैसा है कहते शुश्रूषा प्रणयी मनीषाजुसा तदीय शुश्रूषा प्रणयी प्रणयी का अर्थात तो में अर्थात श्रद्धा रखने वाले पांच नंबर टिप्पणी अनुरक्ता तो गुरु पाद सेवा करने में जो अनुरक्त है मनीषाजूसा मनीषा जुसा अर्थात मनीषा बताम मनीषा मनीषा जूसा ये जोशी जोष्टुम शीलम ये अर्थात इस प्रकार की बुद्धि वाले गुरु शुश्रूषा इस प्रकार के बुद्धि वाले तो उनका श्रुति ही अच्छा मनीषाजूषा श्रुति अर्थात शिष्यों का इस प्रकार की श्रुति श्रुति का अर्थ मनन निधिध्यासन सहकृत श्रवण ज्ञानम श्रवण से ज्ञान होता है मनन निधिध्यासन सहकारी बनते हैं ये वेदांत तो का मुख्य मत है वाचस्पति कहेंगे निधि से ज्ञान होगा श्रवण मनन सहकारी होंगे वेदांत तो मुख्य मत कहेगा नहीं, नहीं। श्रवण ही प्रमाण है निधि प्रमाण नहीं है श्रवण प्रमाण है इसलिए प्रमाण से ही ज्ञान होता है और श्रवण काल में ही निधि होता है अलग करने का कोई जिनको बहुत ज्यादा हो गया निधि श्रवण काल में वो फिर बिना श्रवण में भी निर्ध्यासन कर सकता है नहीं तो कठिन है श्रवण ज्ञान तो श्रुति से श्रवण ज्ञान से क्या प्राप्त हुआ कहते समान सम शांति शांति इंद्रियों उपरति इंद्रियो ऊपरत हो जाना आगे विनय विनय अर्थात अवनति अवनति अर्थात अनौधत्यम औधत्य नहीं रहा अहंकार नहीं ज्ञान का ये लक्षण है अहंकार नहीं तेसाम उनका प्राप्ति अग्रिया श्रेष्ठ प्रतिष्ठिता सिद्ध उनका ये जो सम और विनय ये दोनों प्राप्त होता है ये दोनों प्रतिष्ठित होता है ये अग्रिया अग्रिया अर्थात आगे आगे अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ का अर्थ और उसमें कोई विचलन नहीं होगा प्रतिष्ठिता नव टिप्पणी रिया फल पर्यत स्थायी भवती फल पर्यत अर्थात उनको ज्ञान निष्ठा करवा देना पर्यंत यस्माद अमोघा सफला श्रवणादीनाम प्राप्तिस जो श्रवणादीनाम प्राप्ति ये अमोघा अमोघा अर्थात तो उसमें कोई प्रतिबंधक को नहीं आएगा सफल होगा क्यों कहते उनमें सम और विनय आ गया जिसमें सम और विनय आएगा उनका ज्ञान तो सफल होगा श्रवणादिनाम सम अर्थात इंद्रिय उपरम हो जाएगा विनय अर्थात तो अहंकार नहीं रहेगा अहंकार नहीं रहा और विषय विषय सब निवृत्त हो गए तो उसको तो ज्ञान होगा हो ही सफल हो श्रवणादिना प्राप्ति तस्मा अग्रियम त्भाव्यते इसलिए वो अग्रिय तो होगा श्रेष्ठ ही होगा कि अमोघ संभाव्यते तदेव आचार्य प्रसादा आत्मनो अ बहुनाम पुरुषार्थ परिसमाप्ति संभवात् आचार्यपरिचरण पुरुषार्थ काम आचरणीय तदव अने आचार्य प्रसादा के प्रसाद से कृपा से आत्मनोन चूसरो का भी बहुनाम पुरुषार्थ की परिसम्ति चरम पुरुषार्थ होता है मोक्ष वो भी प्राप्त हो जाने से संभवात आचार्य परिचरणम पुरुषार्थ कामेर आचरणियम आचार्य का परिचरण सेवा करना ये पुरुषार्थ काम जो चाहता है उसको तो करना ही चाहिए इसलिए कहा जाता है जितने सारे साधन किया जा सकता है श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण में रहना ये सबसे प्रथम साधन है उच्च कोटिग्रह उतना प्रारब्ध होने से ही होता है नहीं तो फिर संगम शरणम गच्छा अच्छे साधक मिलकर करके और वो भी नहीं होता है तो फिर धम्मम शरणम गच्छाई बौद्ध लोग कहते हैं जैसा घर में रह करके किताब पढ़ते रहना धर्म करते रहना अर्थात शास्त्र विहित तो कर्म करते हुए जीवन जीना अच्छा ये हो गया भाष्यकार का मंगलाचरण इति श्री गोविंद भगवत पुज्यपाद शिष्य परमंश परिवराज काचार्य श्रीशंकर भगवत कृत गौड़पादी आगम शास्त्र विवरण अलात शांत्याख्यम चतुर्थ प्रकरण समाप्त हो गया अगर टिका कर आपना करते हैं विष्णुं विष्णु कृष्ण विरचित विविध दैतवर्ग निसर्ग दुखाता मधुर सच्चिदेक स्वभाक विधिमुख विमुख नेति नेती गीत वंदे वाचा धिया पदमी जगता विष्णु कृष्ण सो माया विरचित विविधद्वैतसर्गम उत्खाता निसर्गात्खाताधुर सच्चिद स्वभा विधिमुख विमुख नेती नेती गीत चतुर्थ पद में कलता जगता कल्पिता जगता बंदे इस प्रकार जो विष्णु है वो कृष्ण है विष्णु वैवेष्टि चरा चर इत विष्णु और कर्षति कृष्ण करसती अर्थात जो ये अपने में सब लय कर, कर लेता है और भक्त लोग कहेंगे जो हमारा पाप खींच लेता है वो कृष्ण और कृष्ण अर्थात करसती थे करसती अर्थात जो फिर करवा लेता है सब अपने में लय कर लेता है और विष्णु वैवेटिचराचर अर्थात सर्वत्र व्यापक है जगत का अधिष्ठान है सो माया विरचित विविध द्वैत वर्गम सो मायाया विविध द्वैतवर्गम अथवा सो मायाया इति विरचित विरचित तृतीया के साथ बहुब्री लेना कठिन है इसलिए सो मायाया विरचितम सो माया सो मायाया विरचितम विविध द्वैत स्वर्गम जिसके द्वारा अपना माया से नाना प्रकार की द्वैत वर्गम अपना माया से नाना प्रकार की द्वैत वर्ग सृष्टि किया गया जिनके द्वारा कहेंगे इतने सब जो सृष्टि करते हैं माया विशिष्ट होकर के तो उनमें भी कुछ रहेगा फिर माया कहते हैं निसर्गात उत्खात अनर्थ सार्थम निस्सर्गत अर्थात तो उनमें कोई स्वर्ग सृष्टि नहीं अज है तो आत्मा आत्मतत्व तो जो है अजय है निसर्गात निसर्गा तो दो नंबर टिप्पणी मायया द स्वरूप तो शुद्धि माह अर्थात स्वरूप तो शुद्ध है निर्सर्ग निसर्ग अर्थात कोई उत्पत्ति नहीं है उसमें उत्खात अनर्थ साथम उत्खात जिसे निकल गया उखड़ गया समूल उच्छेद हो गया अनर्थ सा उनका जो ढेर समूह अनर्थ समूह जिससे उत्खात हो गया ये भी बहुगृह है उत्खातम अनर्थ सार्थम यस्मात् ऐसे जो परमात्मा तत्व है कोई अनर्थ नहीं है उसमें हर निरवधि मधुरम मधुरम यथा सियात तथा मधुरम इस प्रकार मधुरम अर्थात आनंद अर्थात निरवधि निरवधि अर्थात अवधि सीमा नहीं निरअतिशय आनंद रूप चार नंबर टिप्पणी क्या निरतिशय आनंद रूप निरवधि मधुरम और स्वभाव कैसे है कहते हैं सचिद देखो स्वभाव हम सत है चित है पहले निर्वधि मधुरम आनंद कह दिया सत है चित है हम सत है चित है ये तो पता चलता है मैं हूं मैं जानता हूं किंतु मैं निर्वधि मधुर हूं ये पता नहीं चलता इसका कारण मैं परिचिन्न हूं परिचिन्न हो गया तो फिर ये निरवधि आनंद अनुभव नहीं होगा अपरिचिन्न हो गया तो फिर ये परिच्छेद भावना यह रजोतमों का कार्य है जितना हट जाएगा उतना अपरिचिन्न अनुभव होगा और उसका क्या स्वभाव है कहते विधिमुख विमुखम विधिमुख से इसका उपदेशन नहीं किया जाता है यही ही ब्रह्म तत्व तो है जैसे ये पर्वत है ये आकाश है ये घट है इसी प्रकार की विधिमुख से इसका प्रतिपादन इसका उपदेशन नहीं हो पाएगा फिर कैसा करेगा कहते नेति नेति इति गीतम कथितम नैति नैति जिसको जानते हैं कहते हैं ब्रह्म नहीं है यन मनुषा न मनुते ये मतम तदेव ब्रह्म नेदम यदिदम उपासते जिसको हम जानते हैं जिसकी उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है तो है, ये नेति नेति कहेंगे हम जिसको जानते हैं वो ब्रह्म नहीं है वो कितना है कितना एकम कौन है आत्मा नत्मा है आ ज्ञा आसमता ज्ञा करके असमनता तो अर्थात संशय विपरीय रहित होकर के उसको जान करके टीका में दे दिया असमनता तो प्रत्येक अभिन्नम ज्ञातवा अर्थात तो मद अभिन्न ज्ञातवा बंदे न भिन्न मिति फिर ये ब्रह्म का आत्मतत्व तो का परमात्मा का कैसे प्रणाम करेंगे कहते हैं कि मद अभिन्न है वो अर्थात मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ कैसे प्रणाम करेंगे घोड़ो तो पार्वजाचार्य कह दें नमस्पूर्व यथा बल तो अर्थात तो व्यवहार में माया को आश्रय करके इसलिए नमस्कार करने का समय में भी स्वयं का चिंतन करके नमस्कार करें कहीं भी करें शिव करे, जी को करें विष्णु जी को करें हनुमान जी को करें कहीं भी करें किंतु बुद्धि बुद्धिवृत्ति तो उस समय में अहमाकार होना चाहिए और अपरिचिन्न धीरे धीरे वो अहमाकार हो जाएगा वेदांत तो सुनते रहेंगे और अहमाकार चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी इस प्रकार की जान करके आगे कहते हैं आश्पदम, आश्पदम, हो जाता है, पद धातु का तो होने से आस्पद प्रतिष्ठा कल्पिता जगता आस्पद आश्रय ये कल्पित जगत का जो अधिष्ठान है कौन है कहते आप ही है आप ही है जगत का अधिष्ठान बाचा धीयाम चदम अप्राप्यम वाणी और बुद्धि के द्वारा इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है बुद्धि के द्वारा प्राप्त नहीं होता सकता किससे द्वारा करेंगे मन सेवा अनुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन। मन के द्वारा ही जानना है ये कहेंगे मनुषा न मनु तो, तो कह और अवांग मानस गोचरम कहेंगे कहते हैं अर्थात अशुद्ध बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाएगा शुद्ध बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा तो और कहीं कहते हैं मनोबुद्धि का ये विषय नहीं है अर्थात तो पल्लव व्याप्ति का निषेध करते हैं और मन सेवा अनुदृष्ट है वृत्ति व्याप्ति का समर्थन करते हैं ब्रह्म में वृत्ति व्याप्ति होगी पल्लव व्याप्ति नहीं होगी तो जो मनोवाणी का विषय नहीं है उनका वंदना करता हूँ तो ये टीकाकार कहते हैं और कैसा करता हूं वेना। तो अर्थात जब भी प्रणाम करें स्वरूप को ही प्रणाम करें ये धीरे धीरे स्वरूप का प्रणाम करने का अर्थ है कि बाकी पदार्थों का अपमानना कर देना ये नहीं है संस्कार धीरे धीरे बढ़ेगा ये कार्य क्या हुआ गौड़पादीय भाष्य से व्याख्या व्याख्या त्रि निर्मिता Sambhita, nirvita, निर्मिता निर्मिता अर्पिता पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमे पुरुषोत्तमे व्याख्यात्री व्याख्या सा सा यम यम गौडपाद कारिका भाष्य उसके ऊपर भगवान भाष्यकार का ये दोनों का व्याख्या टीका कर किए हैं पहले कारिका का व्याख्यान देते हैं बाद में भाष्य का व्याख्यान देते हैं इसलिए कहते हैं गौड़ोपाध्याय कारिका और उसका जो भाष्य ये दोनों का व्याख्या और व्याख्या व्याख्यात्री सम्मता अर्थात व्याख्यान करने वालों के द्वारा ये स्वीकृता अर्थात दूसरे लोग इसको ग्रहण भी करते हैं सम्मिता सम्मिता अर्थात मित मित अर्थात संक्षेप से किया अर्पिता ये जो व्याख्यान हम कर दिया टीकाकार कहते हैं जो टीका लिख दिया ये में में हो गया पर पिता कर परमात्मा को अर्पण कर श्रीमत्परमश परिभ्राजकाचार्य श्री शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य भगवद आनंद ज्ञान विरचिता गौड़पादय भाष्य टीकायालात शांत्याख्यम चतुर्थम प्रकरण ओं तत्स तो इसके साथ ये मांडूक्य उपनिषद ये पूरा हुआ और कल तो दसमी तिथि है परसु एकादशी है एकादशी से हम लोग गृहदारण्य का आरम्भ करेंगे तो आज ये पूरा हुआ ओम पूर्ण पूर्णमिदं पूर्ण पूर्णमुदच्यते पूर्ण पूर्ण पूर्णमादाय ओम पूर्णमेवशिष्य ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्य वालायूत्र भाष्य वंदे भगवान्य मूर्ति वेद विभागिने व्योम देनाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति कल तो पाठ नहीं रहेगा परशु एकादशी है वेदारण्य को आरंभ कर ये मोबाइल लेंगे